मो हिण्यगर्भाय ब्रह्मणे ब्रह्मीण अविज्ञातस्व कल्यामृतायोगिनोम हृदा काशे प्रणिधान निश्चला ज्योतिरूप्य पुराण द्वितीय खंड असमंजस का त्याग राजा सगर ने कहा हे महर्षि, मेरे यहाँ सर्वत्र कुशल है इसमें तो कुछ भी संचय नहीं है जिस मेरे विषय में भार्गव श्रेष्ठ आप शम का अनुध्यान करने वाले विद्यमान हैं, जिसको पूर्व में ही शास्त्रो अस्त्रो के प्रयोग करने की भली भांति शिक्षा दीक्षा दे दी गई है वह मैं इस समय समस्त शत्रुओं के विनिग्रह करने में कैसे असमर्थ हो सकता हूँ आप तो मेरे गुरुदेव हैं सुहृत देव, है, देव बंधु और मित्र है केवल आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं तो आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी मेरा पिता नहीं जानता हूं। आपके द्वारा उपदेश किए गए अस्त्र से ही मैंने सब निर्पों पर विजय प्राप्त की है, जिनके स्मरण से ही पूर्ण विजय मेरी हुई है यह आपके ही तप की शक्ति है यहाँ पर उसका एक देश भी विस्मय देने वाला दिखाई देता है देखिए मृत का शिशु बचपन से ही सिंहासन आरोप समीप में आकर हे ब्रह्मांड धीरे धीरे जल पी रहा है और वह आपके इस तपोवन में बिल्कुल ही निशंक अर्थात भय से रहित है वह अत्यंत दुबली हिरणी भी अत्यधिक विश्राम के साथ अपने स्तन को पिला रही है हरिण ऋग छौना के गंडों को भंग के अग्रभाग से खुजला रहा है नव प्रसूता अर्थात हाल ही में प्रसव करने वाली हरिणी को मार मृत्यु के लिए दूसरे वन में वही व्याघ्री आपके इस तपस्या के आश्रम में उसके शिशुओं को पोषण कर रही है एक सिंह एक हाथी के पीछे आक्रमण करके जब यहाँ पर आ गया है तो प्रवेश करते ही अनुसरण करते हुए वे दोनों सिंह और गज आपके ही भय से एक ही स्थान में स्थित हो रहे हैं जो स्वभाव से ही आपस में शत्रु होते हैं वे सभी नकुल, नकुलशक मार्जर मयूर शश सर्प वृकर शार्दूल शरब प्लव श्रृंगाल गवय गौ हरिण और महेश ये सभी एक एक के शत्रु होते हुए भी इस वन में अपने स्वाभाविक वैर को भुलाकर परस्पर मैत्री के भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार की यह आपकी ही शक्ति है जो लोगों को बड़ा ही विस्मय देने वाली है हे ब्राह्मण आपके बिना लोक में इस भूमि पर ऐसी दुर्लभ शक्ति अन्यत्र कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है और मैं तो आपके ही प्रसाद से इस संपूर्ण वसुधा को जीतकर सब रिपुओं को ध्वस्त करके अपने राज्य में प्राप्त हुआ हूँ मेरे सभी अमाते वश्य हैं और तीनों वर्गों में भी मैं यथो योग्य आदर प्राप्त करने वाला हूँ आपके ही द्वारा जो उपदेश प्राप्त किया है उसी मार्ग से मैंने अच्छी तरह से राज्य का परिपालन किया है इसी रीति से मैं प्रवृत्त हो रहा हूँ और अपने राज्य पर स्थित हूँ किंतु हे भिगु श्रेष्ठ मेरी इच्छा आपके दर्शन प्राप्त करने की हुई थी जो कि कुछ अपेक्षा से समन्वित है आज मुझमें आपके प्रसाद से सभी कुछ पर्याप्त प्राप्त हुआ है किंतु मेरी कोई संतति नहीं है इसी कारण से मुझे इस भूमि का संरक्षण और पितृगणों को पिंडों का देना दुष्कर्षा हो रहा है यही मुझे बड़ा भारी घोर दुख है जो मेरे मन में बैठा हुआ है और निवारण के योग्य नहीं है इस लोक में मेरे इस दुख का अपहरण करने वाला आपको छोड़कर अन्य कोई भी नहीं है अतएव मैं आपकी सन्निधि में प्राप्त हुआ हूँ इस प्रकार से, जब सगर नृत्य के द्वारा उस मुनि से कहा गया था तो वह मुनि एक क्षण तक मन ही मन में सोचते हुए स्थिर रहे थे और फिर और भगवान ने निर्देश पूर्वक यह वचन राजा से कहा था आप नियमित रह अपनी दोनों पत्नियों के साथ कुछ समय तक यही पर निवास करे फिर आपका जो भी अभिपसित है उसको आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे इसमें कुछ भी संशय नहीं है फिर वह राजा भी सेवा में तत्पर होकर वहीं पर निवास करने लगा था उसको परम प्रसन्नता हुई थी उस समय में दोनों पत्नियों के साथ धर्म में युक्त था तथा भक्ति भाव से समन्वित होकर ही चिरकाल पर्यंत वहाँ निवास किया था उन दोनों राजा की पत्नियों ने सदा ही अतंद्रित होकर उस मुनि की विनय आचार और भक्ति से प्रीति को बढ़ा दिया था उस भक्ति और शुश्रूषा से मुनिवर बहुत ही अधिक संतुष्ट हो गए थे और फिर उन्होंने दोनों राजा की पत्नियों को अपने समीप में बुलाकर उनसे यह वचन कहा था आप दोनों ही हमसे किसी भी वरदान का वर्ण करो जो भी तुम्हारी इच्छा हो और तुमको अभिपसित हो मैं उसी को तुम्हारे लिए दे दूंगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है यद्यपि वह वरदान बहुत दुर्लभ भी क्यों न होवे इसके अनंतर उन दोनों ने मस्तक टेककर प्रणाम किया था और उन महामुनि से कहा था हे भगवान हम दोनों ही आदर के साथ पुत्रों की कामना करती हैं। इसके अनंतर और भगवान ने कहा आप दोनों के लिए राजा के प्रिय की कामना वाले मैंने यह अभीष्ट वरदान दे दिया है महाभाग वालियो मेरे प्रसाद ऐसी तुम दोनों ही पुत्रों वाली होगी और अन्य भी एक वचन परम ध्रुव है उसका भी श्रवण कीजिए एक पत्नी में एक ही पुत्र जन्म ग्रहण करेगा किंतु वह अति धार्मिक नहीं होगा तो भी कल्प के अंत में उसकी संभूति होगी और दूसरी रानी के गर्भ से साठ सहस्त्र पुत्र समुत्पन्न होंगे और वे भी सब अकृतार्थ अर्थात असफल ही होकर थोड़े ही समय में विनष्ट हो जाएंगे इस प्रकार के गुणों से समन्वित दो वरदान तुम दोनों को दे दिए है इन दोनों में जिसको भी आप दोनों में जो भी अभिष्ट हो उसको मुझे बतला दो महामुनिंद्र के द्वारा जब उन दोनों से इस तरह से कहा गया था जो कि वे की वंश का वर्धन करने वाला था तो वे वैधर्भी ने तो एक पुत्र प्राप्त करने का वरदान चाहा था और दूसरी ने अन्य 60,000 पुत्रों के नाम ग्रहण करने के वरदान की याचना की थी उस महा ने इस प्रकार से राजा सगर को वरदान देकर भार्याओं के सहित उसको आज्ञा देकर अपनी नगरी की ओर विदा कर दिया था मुनि के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके राजा कृत क्रित कृत्य हो गया था और फिर रथ पर समारूढ़ होकर अपनी प्रियाओं के साथ बड़े वेग से पुरी की ओर चला गया था उस नृत ने अपनी नगरी में प्रवेश किया था जो नगरी परमसुरम्य थी और रिष्ट जनों से घिरी हुई थी पूर्ववासी जनों के साथ हर्षोल्लास से युक्त होकर आनंदित होते हुए प्रेम से रमण करने लगा था इसी समय में हेनरिप उन दोनों राजा की पत्नियों ने परमाधिक प्रीति संयुक्त होकर राजा की सेवा में अपने अपने गर्भों के धारण करने की सूचना दी थी